भावार्थ राष्ट्र का नायक अत्यंत पवित्र कार्यों को करने वाला पवित्र बुद्धि वाला और दूरदर्शी हो उसकी बुद्धि सदैव राष्ट्र की उन्नति के कार्यों में ही लगे और प्रत्येक काम दूर के परिदामों पर विचार करके ही करे इस प्रकार वह नायक अपने उत्तम उपदेशों द्वारा प्रजा को बढ़ाता रहे और सभी उसके प्रिय बनें। भावार्थ, उपासक की तन्मैता अपने उपास में इतनी प्रकार होनी चाहिए कि उपासक एवं उपास में किसी प्रकार की भिन्नता न रह जाये। जब उपासक उपास में और उपास से उपासक में मिल जाता है, तब उन दोनों में सारी विभिन्नताएं समाप्त हो जाती हैं और वे दोनों एक हो जाते हैं तब उपासक उस तेजो में परमात्मा के अविनाशी आशीर्वाद अर्थात् आनंद का उपभोग करता है भावार्थ जो इस अग्नि की सेष्ट बुद्धि के अनुकूल अपना व्यवहार बनाता है वह उत्तम तेज से युक्त होकर समस्त धनों का स्� भावार्थ सभी उपासक अपनी अपनी रीति से नित्य तरुण समस्त प्रजाओं के स्वामी अनेक प्रकार के उत्तम कार्यों के कर्ता इस अग्नि की स्तुति करते हैं परंतु सभी स्तुतियाँ उत्तम व्रतों को धारण करने वाले इस अग्नि की ओर उसी प्रकार जाती हैं जिस प्रकार नदियाँ समुद्र की ओर ハワーッ इसमें जितना बलशाली होता है वह मनुस्त उतनाही शक्तशाली होता है पापी एवंग हिंसक उस मनुस्त का कुछ भी नहीं बिगाड सकते इस प्रकार वह दिरगायु प्राप्त करके चिरकाल तक आनंद से जीवन वितित करता है, पंचत्वारंशन सुक्तम भावार्थ जो अग्नि जलाते हैं तथा आसन बिछाते हैं, उनका तरुण इंद्र मित्र होता है, यज्ञ करने वालों का इंद्र मित्र होता है, भावार्थ जिनका तरुण इंद्र मित्र होता है, इनका स्तोत्र व्यापक होता है तथा उनका यज्ञ भी व्यापक होता है, भावार्थ ज नम्र कर देता है। भावार्थ इन दोनों मंत्रों में माता अपने पुत्र को वीर कैसे बना सकती है, यह बताया गया है। जब पुत्र अपनी माता से शत्रुओं के बारे में पूछे, तो वह अपने पुत्र को घबराहट में न डालकर उसे प्रेरणा एवं उत्साह दे। भावार्थ जो इस इंद्र से धनादि मांगता है, उसे वह देता है। तथा उस धन से वह बलशाली एवं सामर्थ्यवान होता है। भावार्थ, युद्ध करने वाला इंद्र उत्तम घोरों की कामना करते हुए शत्रुओं से युद्ध करता है। तत्पश्चात् उन्हें पराजित कर उनके घोड़े छीन लेता है, भावार्थ हे वज्रधारी इंद्र, संपूर्ण शत्रुओं को चारों तरफ से मारो तथा हमारे बीच में उत्तम यशवाले होवो, जो वीर प्रजाओं के शत्रुओं को मारता है, वह प्रजाओं में प्रशंसनीय होता है, भावार्थ यह इंद्र इतना सामर्थ्यवान है कि उसकी हिंसा दुष्ट नहीं कर सकते उपासक भी इंद्र के शत्रुओं से दूर ही रहें क्योंकि जो इंद्र के शत्रुओं से मित्रता करेगा वह इंद्र का शत्रु ही होगा भावार्थ हे इंद्र हम धीरे-धीरे उन्नत करते हुए गायों तथा घोड़ों वाले हों और निस्पाप हों क्योंकि तू अपने उपासकों को हजारों प्रकार के दान देता ह भावार्थ हे इंद्र तू युद्ध में विजयी धन शत्रुओं को तोड़ने वाला तथा शत्रुओं को मारने वाला है ऐसा हम जानते हैं साथ ही यह भी जानते हैं कि सोम से तिर्त्त होकर तुम धन देते हो अतः तुम हमारे सोम से तिर्त्त होवो भावार्थ जो मनुष्य धनवान होने पर भी कंजूसी करता है तथा यज्ञादि नहीं करता � परन्तु जो यज्ञ करते हैं, वे अन्य एवं पशुओं से युक्त होकर सम्रद्ध होते हैं। भावार्थ, हे इंद्र, विनतियों को ध्यान पूर्वक सुनने वाले, तुम्हें अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं। तुम हमारे पास आकर अपने उत्तम सामर्थ को दिखाओ और हमारी रक्षा करके हमारे निकटतम बंधु हो जाओ। भावार्थ, हे इं अच्छा से तुम्हारी प्रार्थना करते हो, तब तुम हमें अपनी शरण में लो तथा जिस प्रकार वधों के लिए डंडा सहारा देता है, उसी प्रकार तुम हमें सहारा दो। भावार्थ हेस्तोताओं जिस इंद्र कोई युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता, उस इंद्र की इस्तुति तुम गाओ तथा उसे सोमरस प्राण करो ताकि वह सोम के उत्साह म तुम्हारी हर प्रकार की सहायता करें, भावार्थ। हे इंद्र, जिस किसी भी उपाय से अपनी रक्षा करने वाले मूर्ख और तेरा उपहास करने वाले तुझे कष्ट न दें, बल्कि जो सत्य पुरुष हैं, वे तुम्हें सदैव आनंदित करते हैं, भावार्थ। इंद्र ने हजारों भुजाओं वाले शत्र को मारा, तब उसका बल चमका तथा तब � भावार्थ इंद्र ने वीरों के सत्यकारे को जानकर उनके लिए बहुत से शत्रुओं को मारा ऐसे लोगों को दुखों से तारने वाले शत्रु को मारने वाले वीर की प्रशंसा सब जगह होती है भावार्थ इंद्र महान एवं जल को बढ़ाने वाला है वही बादलों को तोड़कर पानी बरसाता है तथा उन बरसे हुए जलों को प्रवाहित करने के लिए どのようにしてもらうのか、どのようにしてもらうのか、どのようにしてもらうのか。 वह धन तू हमें प्रदान कर तेरा छोटा भी कार्य प्रतिलिपर अत्यधिक प्रशंसित होता है भावार्थ यह इंद्र सत्य पुरुषों की बढ़ाई करता है इसलिए इसकी सब जगह प्रशंसा होती है हे इंद्र यदि हमसे कोई छोटा मोटा अपराध हो गया हो तो उस अपराध के कारण हमें मत मारो भावार्थ शत्रुओं पर प्रहार करने वाले शूर से पापिय अली इंद्र से डरना चाहिए मानव अपने मित्र एवं पुत्र के धन को हड़पने का प्रयास कदापि न करे भावार्थ इंद्र निरपराधी पर कदापि क्रोध नहीं करता इसलिए निरपराधी तथा सत्कर्म करने वाला मनुष्य उस इंद्र से कभी दूर नहीं भागता बल्कि उससे प्रेम ही करता है वह इंद्र भी ऐसे सतपुरुष को हर प्रकार से ईश्वर्यशाली बनाता है। भावार्थ इंद्र के दोनों घोड़े अच्छी प्रकार से सुसीक्षित संकेत मात्र से रथ में जुट जाने वाले हैं। इन घोड़ों की मदद से इंद्र सभी हिंसक शत्रुओं को दूर करता है। भावार्थ सुदृढ़ स्थान, स्थिर स्थान तथा स्पर्श करने के लिए कठिन ऐसे धन सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे स्थानों में रखे हुए धन को भी इंद्र जानता है और वह अपने उपासकों को उत्तम धन देता है। इतिखस्तास्तके तृतीयो ध्यायः अथ खस्तास्तके चतुर्थो ध्यायः खटचत्वारिन्शम सुत्तम् भावार्थः हे इंद्र तू अविनाशी वज्जधारी अन्यों को देने वाला एवन धनों को देने वाला है अतह हम सदैव तेरे ही होकर रहें भावार्थ हे इंद्र तेरी महिमा का वड़न सभी स्तोता करते हैं तू और अन्य देव जिस मानों की रख्षा करते हैं वह सदैव उत्तम मार्ग से ही जाता है, जो उत्तम मार्ग से जाता है, उसी की रक्षा देव करते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य इंद्र से रक्षित होता है, वह गाय एवं घोड़ों से युक्त होकर बल को धारण करता है, तथा धन से भी सदैव बढ़ता रहता है। अतः हम भी उस इंद्र से रक्षा और धन की कामना करते हैं। भ इसलिए निडर भी होती हैं इंद्र का उत्साह उत्तम है शत्रुओं का संघार करने वाला है तथा शत्रुओं से कदापि पराजित नहीं होता भावार्थ इंद्र का उत्साह संग्रामों में शत्रुओं के द्वारा अजय बलदायक और मानवों को दुखों से तारने वाला है वह इंद्र हमारे यज्ञों में आकर हमें गौवी प्रदान करके समृद्ध बना� तेरे पास गाय आदिपशुरूप समृद्ध की भी कोई सीमा नहीं है। तू अपने बलों से हमारे कार्यों की रक्षा कर, भावार्थ यह इंद्र महान, यशश्वियों का मित्र, बहुतों का प्रशंसित तथा हमारे सब जन्मों का जानकार है। इस इंद्र को सभी प्राणी युगों युगों में बुलाते हैं और यह इंद्र अपने उपासकों की रक्षा करत